के द्वारा पर धर्मराज यदिता प्रतीता औुमत प्रसिष्ट सुखम रात्रिशिता वीत मनुष्वान् मृत्यु मुखात प्रमुक् चलिएखेंगे यहाँ पुरस्ता प्रतीत प्रतीत पदच्छेद करेंगे औद्दाली आरुणित्ष्ट सुखम रात्रि सहीटमनुवाम दृश्वान्मृतु मुखा प्रमुख औद्दालकि आरुणि मत प्रसिष्टा देखेंगे आरुणि ओद्दाल मत प्रसिष्टा मृत्यु दूसरी लाइन में आइए मृत्यु मुखात प्रमुख दृश्यवान्तमुटमु मिलात मनु पुरस्ताद यथा प्रतीत भविता सुखम् रात्रि सहिता एक बार और देखेंगे आरुणि ओद्दाल मत प्रसिष्टा मृत्यु मुखात प्रमुखवान्त यथा पुरस्ता भविता रात्रि सुखम सही देखो यहाँ पर अरुणि है ना आरुणि है न पर अरुण के गोत्र में उत्पन्न अरुण के क्योंकि साक्षात आपत के किसके अपत हैं यह वज्रोश के वजस्रोष के साक्षात पुत्र हैं और आरुणी कल तो गौतम गोत्र आया था साक्षात गोत्र का मतलब एक ध्यान देना गोत्र भी देख ऐसा होता है ना मुख्य रूप हाँ लंबा हो जाता है ऐसा देखना क्या सूत्र है गोत्र अपतम पौत्री गोत्रम है ना पौत्र आदि की गोत्र संज्ञा होती है मतलब जो मूल पुरुष है ना उसको पितामह कह सकते हैं उसका पुत्र हुआ फिर पौत्र हुआ उसके बाद पौत्र की गोत्र संज्ञा होगी अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति पौत्र देखना ये पितामह है ये पुत्र है और ये पौत्र है इसका तो यहाँ से पुत्र उसके गोत्र का नहीं माना जाएगा पौत्र से उसका गोत्र शुरू हो जाएगा उसके गोत्र में कहे जाएंगे तो जब ऐसी स्थिति है, तो तो गोत्र भी बीच तो में आ सकते हैं, नहीं समझ है। आ जाएंगे ना तो इसीलिए गौतम के गोत्र में उत्पन्न को हो या तो फिर ये अरुणी भी कह सकते हैं गोत्र तो एक ही होता है। गोत्र होता है प्रसिद्ध चलिए तो अरुणी कर्थ हो जाएगा यहाँ पर अरुण के गोत्र में उत्पन्न अरुण के गोत्र में उत्पन्न कौन उद्दालक तो यहाँ पर औद्दाल शब्द है औद्दाली कर्थ है उद्दालक यहाँ पर उद्दालक शब्द से स्वार्थ में प्रत्यय होगा इद्दालका एव एवं की तो उद्दालक को ही औदाली कहा गया है तो देखिए यहाँ पर अरुण के गोत्र में उत्पन्न तुम्हारे पिता उद्दालक उद्दालक को ही औदाल कहा गया है तुम्हारे पिता उद्दालक मत प्रतिष्ठा करते है कि मेरे से प्रेरित मेरे से प्रेरित होकर मेरे से प्रेरित कौन तुम्हारे पिता अरुण के गोत्र में उत्पन्न महर्षि उद्दालक मेरे से प्रेरित होकर मेरे से प्रेरित होकर के मृत्यु मुखात प्रमुख मृत्यु के मुख से छूटा हुआ मृत्यु के मुख से छूटा हुआ छिम तुमको देखते हुए तुमको देखते हूँ क्रोध रहित होकर तुमको देखते हुए क्रोध रहित होकर मतलब देखने से क्रोध दूर हो जाएगा क्रोध रहित होकर पुरस्ताद पहले जैसा पुरस्ताद कर थे पहले यथाकर्थ है जैसा की पहले जैसे प्रतीता भविता प्रसन्न हो जाएंगे पहले जैसे प्रसन्न हो जाएंगे लगाइए अरुण के गोत्र में उत्पन्न महर्षि उद्दालक मेरे से प्रेरित होकर मेरे से प्रेरित होकर क्या होगा कि तुमको देखते हुए क्रोध नहीं हो है ना कि मेरे से प्रेरित होकर मृत्यु के मुख से छूटते हुए तुमको देखते हुए मृत्यु के मुख से छूटा हुआ तुमको देखते हुए पहले जैसे प्रसन्न हो जाएंगे और रात्रि सुखम सही और रात में सुख हो चिंता खत्म हो जाएगी जब पुत्र मिल जाएगा सबसे प्रिय तो पुत्र होता है है ना? तो फिर जब पुत्र मिल जाएगा चिंता रही होकर के आराम से सोएंगे कि रात्रि बहुवचन है ना कि आगे के रात्रियों में सुख पूर्वक सोएंगे लुट लगाकर कर रूप है सहिता सिंह सैने रातु त्रिज कर देंगे तो तो फिर क्या है कि तब भी बन जाएगा तब अर्थ हो जाएगा सोने वाला जब त्रिज करेंगे लुट में करेंगे तो क्या होगा सोएंगे हाँ की शेष रात्रियों में तो आगे का भी होता है, प्रेरित भी होता है हाँ तो यहाँ पर प्रतिष्ठा करेरित बताया है ना और वो हम अभी में बताएंगे आपको वाला है मेरे से प्रेरित होकर के ऐसा है बात ये समझिए हम अभी बताई देते हैं कि जब मत प्रतिष्ठा पाठ है तो अच्छा रहेगा की मेरे से प्रेरित होकर या मेरे से अनुग्रहित होकर के प्रथमांत पद कौन है इसमें अरुणी और औदाल की ये दो पद प्रथमांत है ना तो मत प्रतिष्ठा जब प्रथमांत है तब तो ये अरुणी के साथ जुड़ेगा और दालकी के साथ जुड़ेगा कि मेरे से प्रेरित होकर मेरे से अनुग्रहित होकर की और जब मत प्रशिष्टम होगा द्वितीयंत होगा तब तो अरुणी या उद्दालकी के साथ अन्वय नहीं होगा फिर अन्वय किसके साथ होगा त्वाम के साथ होगा याट्सम के साथ होगा तब उसका क्या अर्थ हो जाएगा मेरे से प्रेषित मेरे से प्रे बता समझ में तो प्रेषित कौन होगा प्रेषित कौन है तो जब द्वितिया एक जब पाठ मत प्रसिस्टम मानेंगे तो क्या अर्थ अच्छा निश्केता। करना। निश्केता। हाँ तो प्रेषित अर्थ होगा प्रेषित तो निष्केता है और जब प्रेरित है ना तो फिर प्रेरित ये प्रथमान है ना मत तब तो फिर इसके साथ जुड़ेगा हो जाएगा तो इस प्रकार दोनों वर्ष सम्भव हो जाते हैं अरुणी अरुण के गोत्र में उत्पन्न तुम्हारे पिता मारसी उद्दालक मेरे से प्रेरित होकर मृत्यु के मुख से छुटा हुआ तुमको देखते हुए क्रोध रहित होकर पहले जैसे प्रसन्न हो जाएंगे और शेष रात्रियों में सुखपूर्वक सोएंगे नींद उड़ जाती है चिंता में लोगों सबसे बड़ा रोग अनिद्रा है निद्रा से बड़ा कोई नहीं रोग रूप जली झेली अनिद्रा रोग है। सबसे तो खतरनाक रहा है, तो जाता है। जो है भी तो जब है जाता से निद्र होती है तो पंद्रह दिन तो वहाँ दिखाए थोड़ा देखना राम जो अभी तो यहाँ पर अभिवदित है ना मूल में तो लोक में अभिवादन शब्द प्रसिद्ध है अभिवादन प्रसिद्ध है नमस्कार अर्थ में और आशीर्वाद अर्थ में अभिवादन प्रसिद्ध है लेकिन श्रुति में तो अभिवदित आया है ना इसलिए रिजंत अर्थ करना ठीक नहीं जैसा कल पढ़ाया वो ही करना है ना लोक में तो रिजंत अभिपूर्वक रिजंतु दा, वातु प्रणाम या आशीर्वाद अर्थ में है पर श्रुति में तो अभिवदित है ना इसलिए जैसे पढ़ाया है वैसा ही रखना ठीक है चलिए आगे की मंत्र की औसरणिका देखेंगे एवं उक्ता मृत्यु प्रत्युवाच ऐसा कहने पर मृत्यु देवता ने उत्तर दिया मतलब ये है ना कि ये न अभिवाद है तो रिजंत पर एक कट श्रुति में बिना रिचके है ना इसलिए वो ऐसे ही अर्थ करना कि अभी पूर्व धातु का आशीर्वाद में प्रयोग है चार डिजंत हो अथवा रिजंत ना हो यथा पुरस्ताद भविता प्रतीता यथा पुरस्ताद भविता प्रतीता औद्दालारुणिमतत्त प्रशिष्ट सुखम रात्रिशितावीतमुस्वाम दृशिवान्मृतु मुखात मुक्त यहादीतातीत्दाल आरुणि मत प्रसिष्ट सुखम रात्री सीता मनुआ दृश्यन मृत्यु मुखात्मु औ आत्ष्ट या पाठांतर देते हैं मत प्रशिष्टम है ना तो मत प्रशिष्टा लगा रहा हूँ पहले में औदाली आरुणि मत प्रसिष्टा मृत्यु मुखात प्रमुक्तम ऑवाम दृश्यवान बीत मन्यु शब्द है इसमें बीत पुरस्ताद यथा प्रतीत भविता रात्रि ही सुखम सहिता अरुण के गोत्र में उत्पन्न महर्षि उद्डालक मेरे से प्रेरित होकर मृत्यु के मुख से छूटा हुआ तुमको देखते हुए पुरस्ताद यथा पहले जैसा प्रतीता भविता प्रसन्न हो जाएंगे और रात्रि ही सुखम संहिता और आगे की रात्रियों में सुख से सोएंगे चलिए में चलिए यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत पुरस्कार यथा प्रतीता भविता पहले जैसे प्रसन्न हो जाएंगे तो ही यथापूर्वम भविता आप पर यथा यथापूर्वम करते पूर्व के अनुसार तुझ पर पहले जैसे हर्षित हो जाएंगे तुझ पर पहले जैसे अच्छा। हाँ पहले जैसे प्रसन्न हो जाएंगे नहीं तो गुस्सा आएगा ना देखो धोखेबाज है यथा तो वही समझ में नहीं रहे है ना तुम पर पहले जैसे प्रसन्न हो जाएंगे ये बहुत बड़ा अच्छा है ये पुत्र तो ये पिता की प्रसन्नता मांग रहा है अपना स्वार्थ नहीं मांग रहा औद्दाली अरुणी ही, ही मत प्रतिष्ठा उद्दालक ही स्वार्थ में प्रत्यय है, है ना महारिदाली शब्द आया है और अरुणस अपत्यूणी अरुण के अपत्य को क्या कहेंगे अरुणी तो ध्यान देना अभी पिता शुरू में क्या शब्द आया था उनके लिए वाजस्वसा आया था ना वाजस््रवस व पुत्र होने से इनको क्या कहा गया वाजस्त्रा वाजस जो शांत थे उसका प्रथम क्या बनेगा वाजस््रवाह है ना वाजस््रवाह के पुत्र होने से इनको वाज सर्वस्थ कहा गया था तो अब फिर तो या तो ऐसा मान लो की वाजस््रवस्त का ही एक नाम अरुण है अथवा फिर ये अच्छा रहेगा की अरुणस अपत्यम कर्थ कर लो अरुणस गोत्र अपत्यम अपत्यम कर्थ क्या करेंगे की अरुण के गोत्र में उत्पन्न हुए अरुण ही है ऐसा दो वर्ष में आई या तो उनका एक नामांतर मान लिया जाए अथवा उनके गोत्र में अपत्य मान लिया जाए और से दूसरा पक्ष भाषाकार प्रस्तुत करते हैं दया मुस्याण हुआ कि ये दो की संतान है दो की संतान है किसकी किसकी अरुण की और अरुण की संतान है और ये उदालक की एक मिनट हाँ ठीक है इनके पिता के लिए आया है ना कि इनके पिता दो की संतान है अरुण की हाँ अरुण की संतान है और उद्दालक की संतान है अरुण की संतान होने से अरुणी कहे गए और उद्दालक की संतान होने से औदाल कहे गए पहले तो उद्दालक को ही औद्दालकी कहा पहले पक्ष में और यहाँ क्या है कि दो की संतान मान रहे हैं तो ये उद्दालक की संतान होने से औदाल अरुण की संतान होने से अरुणी और दो की संतान कैसे हो गए एक का औस पुत्र हो एक का पैदा किया हो दूसरा गोद ले गए जिसका किया पैदा किया हुआ पुत्र और पुत्र का पैदा किया हुआ पुत्र तो एक का पुत्र है तो दूसरे ने गोद ले लिया तो जिसने गोद ले लिया वो भी पिता बन गया तो इस प्रकार दो की संतान हो जाता है व्यक्ति इसलिए जो ऐसा गोद लेने का जो शास्त्रीय विधान है वो तो जन्म लेते ही गोद लेना अच्छा है जो तो जात कर्म संस्कार जो गोद लिया फिर वही करे तो अच्छा रहेगा जो जात कर्म संस्कार होता जन्म लेने पर तो वही उसी समय तुरंत गोद लेना अच्छा माना जाए जात कर्म संस्कार फिर वो जो पिता लेगा तो उससे गोद में चलेगा वो हाँ तो दूसरी तो समय ले लेना चाहिए पैदा होते ही फूठा लेना चाहिए तब तो जो है वो जातकर्म उसी गुट में हो जाएगा तो ये तो फिर ऐसा मानना चाहिए कि यदि इनके पिता मतलब ये कि अरुण अरुण की संतान है उद्दालक ने उनको पाल पोस दिया ऐसा तो दूसरा पक्ष हो गया कि मतलब दो की संतान ऐसा हो जाएगा दो ऋषियों की संतान दो प्रसिद्ध व्यक्तियों की संतान आज भी तो लोग गोद लेते हैं जिसके संतान नहीं होती उसको ले लेते हैं किसी किसी के संतान होने पर भी लोग ले लेते हैं जो ऐसा भी देखा कई गोद लेते हैं ऐसा ले, ले लेते हैं चलिए अब देखना उद्दालकस अब तीसरा पक्ष देते हैं उद्दालकस अपत्यम और अरुणा से गोत्रापत्यम की अच्छा तो पहला पक्ष जो है ना इनके अनुसार तो ये तीसरा पक्ष देखना उद्दाल का सपत्यम की ये जो नचिकेता के पिता हैं ये उद्दालक की संतान हैं इसलिए उद्दाल की कहे गये उद्दालक की संतान होने से और अथवा अरुण के गोत्र में पैदा हुए अरुण के तो पहले पक्ष में गोत्रा नहीं लेना चाहिए जो मैंने बोला नहीं लेना चाहिए है ना क्योंकि ये पक्ष तो तीसरा पक्ष हुआ न वहा यही है की इनके पिता को अरुण भी कहा जाता जिनको क्या कहा गया था पहले वाजस््रवा कहा गया था ना वजस््रवा कहा गया था पिता पिता पिता पिता पिता को किसके पिता को के पिता के पिता। हाँ, को किसके के पिता के के के वाजस वजस््रवा कहा गया था अब उनके लिए क्या मानना चाहिए प्रथम पक्ष के अनुसार अरुण भी उनका नाम है क्या नाम है उनका क्योंकि अरुण के अपत्र अरुणी के गोत्रापथ तीसरे पक्ष में आ गया इसलिए गोत्रा अर्थ नहीं करना वहाँ उद्दाल का की उद्दालक की संतान होने से उद्दालक कहे के पिता और अरुण के गोत्र में अपत्य होने से क्या कहे गए तीन पक्ष बताए इन्होनेक नाम से भी तो भी उद्दालक, उद्दालक नहीं, नहीं ध्यान देना पहला क्या है की उद्दालक के नाम ही औद्दालकी ठीक है अब इस पक्ष में क्या है कि उनका उद्दालक नाम है ही नहीं नहीं, ना, तभी तो क्या उद्दालक इनके नचकेता के पिता का तीसरे पक्ष के अनुसार नचकेता के पिता का नाम उद्दालक नहीं है नचकेता के पिता के पिता का नाम है उद्दालक तभी तो उद्दालक के पथ है, ठीक है ऐसा हाँ, कहते हैं अब देखिए तो अभी भी देखो दक्षिण भारत में बहुत लोगों के नाम जो है ना अभी पितामा तीन नाम होते हैं तीन और जो चौथी पीढ़ी में वही नामों की आवृत्ति हो जाती है अभी ये कांची प्रतिवाद भयंकराचार्य हैं, अभी क्या नाम है श्रीनिवासाचार्य हैं, इनके यहाँ तीन नाम चलते हैं श्रीनिवासाचार्य कृष्णाचार्य और अनंताचार्य तीन नाम हैं, और चौथी फिर यही तीन नामों की आवृत्ति फिर शुरू हो जाएगी फिर तीन नाम की आवृत्ति शुरू हो जाएगी चौथा नाम लाते ही नहीं।, नहीं कहीं कहीं तो ऐसा भी हो जाता नाम हो फिर गोद लेते हैं गोद लेते हैं उसमें हाँ क्या है चलिए आगे देखना दक्षिण में तो बहुत कभी अलग से बताएंगे आगे देखिए तो यहाँ पर आप आइए का अर्थ है मैंने पहले क्या अर्थ किया था तत्वनी तो में मेरे से प्रेरित होकर तो मद अनुज्ञाता अर्थ करते हैं मत प्रशिष्टाकर्थ मद अनुज्ञाता तो मद अनुज्ञाता अर्थ मद अनुग्रहिता सन की मेरे से अनुग्रहित होकर मेरे से अनुग्रहित होकर मेरे से अनुग्रहित होकर क्रोध रहित होकर पहले जैसे प्रसन्न हो जाएंगे कौन अनुग्रहित होंगे पिता है ना जी। मद अनुज्ञाता कर से मद अनुग्रहिता सन मेरे से अनुग्रहित होकर मतलब मेरा अनुग्रह प्राप्त करके कर क्रोध रहित होकर अनुग्रह प्राप्त करके कर क्या होंगे क्रोध रहित पहले जैसा प्रसन्न हो जाएंगे मद अनुग्रहता सन का तात्पर्य क्या मद अनुग्राह की मेरे अनुग्रह से मेरे अनुग्रह मेरे अनुग्रह से क्रोध रहित होकर पहले जैसे प्रसन्न हो जाएंगे सुखम रात्रि ही सहितामान मृत्यु मुखात् मुखात प्रमुख मनु पर क्रोध रहित होकर रात्रियों में आगे की भी आगे रात्रियों में सुखम सहिता के सुख से सोएंगे सहिता ये लूट का रूप है तो सुखम सहिता का अर्थ है सुख निद्राम प्राप्त सुख पूर्वक निद्रा को प्राप्त करेंगे सुख पूर्वक निद्रा को इति वत तो वाक्य अलंकार में है और दृश्यवान का अर्थ करते हैं दृष्टवान सन कि देखते हुए क्या करते हुए, हुए। अच्छा तो अब ध्यान देना यहाँ पर देखते हुए तो कुसंतोम शब्द की दृश्यवान ये कसु प्रत्यांत शब्द है कैसा शब्द है अच्छा। कसु प्रत्यय होता है ना हाँ तो क्वसंतोम शब्द प्रत्यांत शब्द प्रत्यय कशु है न तो कुशु कोई क्वेश्चन लिखा है की यह कसु प्रत्यांत शब्द है तो इट का आगम कैसे हो गया तो दृश्य चेती वक्तव्यम इस सूत्र के द्वारा दृश्य धातु से पर कुछ इट का हो गया है दृश्य धातु से पर कु को क्या होगा कसु में वस रहेगा ना और ये टिट तो ये आपका इट जो है टिट है ना तो आदु टो के अनुसार आदि में हो जाता है बाकी बना लेना दृश्य चेत वक्तव्यम इसके द्वारा कुशु को ईट का हुआ है और देखना ये लिट के स्थान पर कुसुप्रतय होता है मालूम है ना तो लिट के स्थान में कुशु प्रत्यय होता है इसलिए यहाँ पर भी होना चाहिए को क्या होना चाहिए तो कारण क्या हुआ द्वित्व का दित्तु अभाव दित्तु का अब देखना अभी जो अर्थ किया था मत प्रशिष्टा प्रथमांत पाठ मानकर अर्थ किया गया अब मत प्रशिष्टम ऐसा द्वितीय पाठ होने पर मत प्रेषितम क्या अर्थ हो जाएगा मत प्रेषितम तो किसके साथ हो के साथ होगा है ना okay. आ, कि मेरे द्वारा प्रेरित मेरे द्वारा प्रेरित फिर क्या होगा प्रेरित कौन होगा फिर निश्चित तो अन्व कैसा होगा बोलो अरुणी और मेरे से प्रेरित तुमको देखते हुए ठीक है ना तुमको हाँ हाँ मेरे हाँ मेरे से प्रेषित ठीक करें मेरे से प्रेषित क्यों तो यम प्रेषित किया ना उधर यम ने भेजा है तो मेरे से प्रेषित तुमको देखते हुए लगेगा सिस्टम ऐसा मतलब पाठ होने पर मत प्रेषितम तमाम ऐसी योजना करना योजना कर से अन्वय है ना इस प्रकार अन्वय कर लेना एक बात पर ध्यान देना एक शब्द अनुशोचित ही आयात ना पहले शोक के पश्चात क्या होगा अनुशोक होता है ना वैसे प्रसंगानुसार शोक करना ही अर्थ अच्छा है मैं इसलिए शोक कर रहा हूँ विचार कर रहा हूँ कि mm. अच्छा साथ से करना अच्छा है शोक कर रहा हूँ पश्चात होता है ना तो शोक करना ही अर्थ वहां ज्यादा प्रासंगिक है किसलिए तो आया था अनुसोच की ध्यान आपको भाष में आया था अनुसोचती का शब्द की मैं इस कारण शोक कर रहा हूँ तो वहां शोक ही अनुसोचक अच्छा, का तो शोक करना ही ज्यादा अच्छा है था अब एक विषय में, में ने ने इस विषय में ही शोक करना है शोक करना, करना ज्यादा जा अच्छा है विचार कर रहा हूँ अपेक्षा सोक करना भी अच्छा ज्यादा अच्छा सोक करना है तो सब अच्छे भी तो मांग लिया हुँ। हुँ। हुँ। और नचकेता ने प्रथम मांगा है तो धर्मराज ने वर दे भी दिया है कि पहले जैसे मेरे मेरे क्रोध तो रहित होकर वे पहले जैसे प्रसन्न हो जाएंगे सोएंगे है ना तो प्रथम वरदान तो दे दिया तो ये जो पुत्र का, का काम क्या है पिता का हित करना तो उसने पहले ही वो काम कर दिया पहले पिता का हित फिर अपना हित फिर पुत्र का धर्म है तो अब देखिए निज्कता द्वितीवर के लिए प्रार्थना करता है लोके स्वर्गे लोके, लोके ना भयम किंचना ना न जरया उभे तीर्थसनाया पास शोकातिगो मोदते लोके। लोके ना ऐस्ती। ऐस्ती।। ना ना स्वर्गे लोक न भय किंचन अस्ति किंचन अस्ति न तम न जरिया उत्मि पास शोकाकिर्गलोकेंगे प्रथम पंक्ति में आइए किंचन स्वर्गे लोकन भय नगे लोकन भय न जरियाति स्वर्गलोके असनाया पिपा से उभे तीर्थवा शोकातिग मोदे स्वर्ग लोके अस्ना पिपा से उभे तीर्थवा शोकातिग मोदे शब्दार्थ देखना स्वर्गीय स्वर्ग तो इंद्र के स्थान का वाचक होता है ना पर यहाँ प्रसंगानुसार स्वर्ग लोक शब्द मोक्ष स्थान का वाचक है त्रिपाद विभूति का वाचक है भगवत धाम का वाचक है तैसे तै तो इसका आगे विस्तृत व्याख्या इसकी की गई है बीसवे में स्वर्ग शब्द इंद्र के लोक का वाचक न हो करके यहाँ भगवत धाम का वाचक है इसका बीसवें मंत्र की व्याख्या बीसवें मंत्र में विस्तृत व्याख्या की गई है तो वहां समझना है ना ऐसा तो अभी ऐसा ही समझिए तो स्वर्गीय लोके अर्थ है यहाँ पर मोक्ष स्थान में मोक्ष स्थान क्या त्रिपाद विभूति त्रिपाद विभूति में किंचन भयम न अस्ती कि मोक्ष स्थान में किंचन भयम न अस्ति कुछ भय नहीं है कुछ भय नहीं।, नहीं है तत्र त्वना तत्र करते वहाँ कहा मोक्ष स्थान में तुम न की वहाँ पर आप नहीं है वहाँ पर तुम नहीं हो कौन कह रहा है किस से हाँ वहाँ तुम नहीं हो तो सबसे बड़ा भय करने वाले तो यही वहाँ कुछ भय नहीं है अब थोड़ा बहुत भय तो एक दूसरे से आपस में हो जाता है और सबसे बड़ा भय तो तो वहा तुम न, वहां तुम नहीं हो कितनी हिम्मत है बोलने की वहाँ तुम नहीं हो और जरिया न कोई जरा जरावस्था से नहीं डरता है जरावस्था से वृद्धावस्था से नहीं डरता है स्वर्गीय यहाँ भी मोक्ष स्थान अर्थ है कि मोक्ष स्थान भगवत धाम में अस्नाया पिपा उभे तीर्थवा की छुदा पिपाशा दोनों का अतिक्रमण करके छुदा पिपाशा दोनों का अतिक्रमण करके शोक आतिग शोक रहित होकर मोदते आनंद को प्राप्त होता है स्वर्ग लोग के मोक्ष स्थान में स्नाया शुदा उपाशा दोनों का त्याग करके मोक्ष होने पर क्या ये हो नहीं रहती है नहीं रहती। कि शुदा पिपाशा दोनों के देह के संबंध से भूख लगती है नाकृत ना? दे है ही नहीं की क्षुदा पिपाशा दोनों का त्याग करके शोक का अतिक्रमण करके शोका है न की शोक का अतिक्रमण करके मोदते का आनंदित होता है व्याख्या में थोड़ा देख लेना इसकी जो व्याख्या है मोक्ष यहाँ पर देखना मोक्ष स्थान की प्रशंसा की गई है भगवत धाम की प्रशंसा की गई है किन शब्दों के द्वारा ना भयम किंचन अस्ती है ना जरे या विभेती है ना उभे तीतवा स्नाया पिपाते शोका मोदते तो इस प्रकार मोक्ष स्थान की प्रशंसा की गई है और यहाँ पर स्वर्ग शब्द मोक्ष का बोधक है तो इस मंत्र में आया हुआ देवलोक स्वर्गलोक शब्द का अर्थ देवलोक नहीं है बल्कि भगवत धाम अर्थ है तो देखिए कुछ क्या है कि यहाँ पर जरावस्था नहीं होती है तो इंद्र के लोक में भी जरावस्था नहीं होती है देवता भी वृद्ध नहीं, हो नहीं।, नहीं होते ये पूर्ण यौवन में ही रहते हैं और जब उनका वो कर्म क्षीण हो जाता है तो वो देव शरीर उनका समाप्त हो जाएगा लेकिन जब तक रहेंगे यौवन में ही रहेंगे वहाँ वृद्धावस्था नहीं आएगी ये तो समानता है। तो यद्यपि जरा नहीं होती है देवलोक में रहने वालों की फिर भी अन्य सभी विशेषताएं देवलोक के निवासियों में नहीं घटती हैं, है ना अपराकृत लोक में ही अन्य सभी विशेषताएं घटती है हैं। देखिए गीता वचन है तेतम भुक्त स्वर्ग स्वर्ग लोकम विशालम छीणे पूर्णे मर्त लोकम विसंति तो तेज लेना देवता देवता विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर और पूर्ण छीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं पुनः कहाँ जाते हैं हाँ विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पूर्ण छीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं तो इस वचन से क्या सिद्ध होता है कि देव की वहाँ देवलोक की स्थायी प्राप्ति नहीं है देवलोक की क्यूँकी छीणे पुर्णे मर्सो कम विशन थी इससे क्या सिद्ध है की उसकी स्थाई प्राप्ति नहीं है जब स्थायी प्राप्ति नहीं है तो फिर वहाँ के पतन का भी भय रहता है रहता ना यदि कोई बोले कि ये बहुत बढ़िया मकान है हम आपको दो साल के लिए रखे देते हैं तो देखते समय बीतता जाएगा भय बढ़ता जाएगा यहाँ तो से पतन का भय बना रहता है तो यहाँ जो ये जरावस्था ना होने पर भी देव देवलोक में भय है कि नहीं है वहाँ से चुट होने का भय है अच्छा और देखना चुट होने का भय है इसके साथ ही सभी देवताओं का एक समान वैभव है क्या नहीं इंद्र का जो वैभव है वो सामान्य देवता का है क्या तो फिर ऐसा होकर क्या कि एक वैभव संपन्न देवता को देख कर दूसरा दुखी भी हो सकता है होगा दुखी भाई उनका ईश्वर ज्यादा है हमारा कम है उनके सामने हाथ जोड़कर हमको खड़ा होना पड़ता है होगा दुख नहीं होगा तो हाँ तो इस प्रकार जो है ना वहाँ दुख भी सिद्ध होता है क्या भगवान के पास तो इतने नहीं और हम जाएंगे या फिर जाएगा नहीं बैकुंठ में ये नहीं है क्योंकि ये दुखों का कारण क्या है अपना कर्म होता है और जब कर्म उसके ज्ञान अग्नि से पूर्णता दग्ध हो जाते हैं तो सुख दुख ऐसे कुछ होते ही नहीं है उनको दुख नहीं दुखों का कारण तो कर्म होते हैं कर्मी दग्ध हो गए दुख कैसे होगा स्वर्ग में इंद्रियां तो रहेंगे वह तो इंद्रिया भी नहीं रहेगा मन नहीं मन मन रहेगा मुक्त मुक्त तो तो नहीं मन मनबीन इंद्रिया नहीं दुख होने की तो साधन मन ही तो है नहीं मतलब ये ध्यान देना सुन लो एक मिनट सुन लेना सुन लेना मतलब दे छोड़ने पर भी इंद्रिया रहती हैं है ना सूक्ष्म शरीर साथ रहता है तो इंद्रिया रहती है मुक्त मुक्त होने पर दे इंद्रिया कुछ नहीं रहती है तो अब हम इतना कहना चाहते हैं कि दुखों का कारण तो व्यक्ति के कर्म है ना तो स्वर्ग में जाते समय तो कर्म विद्यमान है ही मुक्त होने पर कर्म विद्यमान नहीं है इसलिए वहां दुख नहीं होता है यहां दुख होता है अब ये देखना कि मुक्त का ज्ञान इंद्रिय निरपेक्ष मुक्त का ज्ञान कैसा है तो उसका जो भगवत अनुभव है ब्रह्मानुभव है वो इंद्रियन निरपेक्ष उसको होता है और दुख इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके कोई कर्म नहीं है बस क्योंकि उसमें है ना ब्रह्म का करता है ब्रह्मात्मक सबका अनुभव करता है तो वहाँ ये सब स्थिति नहीं है कि वो बड़े हम सोटे हैं ऐसा तो वहाँ ये नहीं है वहाँ सब भगवान का उसके जीवन का लक्ष्य क्या था भगवत दर्शन तो उसके जीवन का लक्ष्य की पूर्ति हो रही है अब उसको और क्या चाहिए तो उससे भगवान से बड़ा भगवान तो उसको निरस्त आनंद रूप परमात्मा तो मुक्त को मिल ही गए अब उससे बड़ी कोई चीज है क्या तो फिर किस बात का होगा किस बात का होगा यदि किसी के मन में आए तो संसारी हृणय सिपुर हृणस के मन भावना आ है मुक्त मन में कैसे आ सकती है भावना ही तो मुक्त हो गया तो चलिए तो वो तो मुक्त था ही नहीं नहीं सब निश्चित कुछ नहीं प्राकृत वैकुंठ के वो लोग लो भी भी दो है क्यों देखना इसे ध्यान दीजिए ये बात कि जो सनकादी ने साफ दिया है ना मालूम है ना हाँ सनकादी उसने साफ दिया है और जय विजय ने जाने से रोका है तो ये अब देखना कि ये साफ देना ये कभी भी भगवत धाम अपराखित धाम में संभव नहीं है अपराधित धाम में किसी को क्रोध नहीं आ सकता है किसी को क्रोध नहीं आ सकता है और रोकना नहीं हो सकता है भगवान अपराधित धाम में जाने से कोई रोक नहीं सकता है कौन रहता है अपरागत में कौन रहता है? दोनों जगह नारायण ही रहते है जो लोग अब ये ये बात है ना कि यहाँ जो ऐसे देखो हम आपको बता देते हैं ऐसा समझिए की जैसे कि सात लोग नीचे के हैं ना सात लोग ऊपर के हैं भू भुगा स्वाम और सत्य सत्यलोक है ना तो वैसो सिद्धांत को छोड़ करके सब लोगों सभी मतों के अनुसार ये ब्रह्मांड चतुर्दश लोक का है जिसमें ऊपर का जो सत्यलोक है इसको ही इसमें हिरण रहते हैं और यही इसी को ही क्या है बैकुंठ लोग भी इसी को कहते हैं नारायण यही पर है सत्यलोक में तो इससे इससे आगे कोई लोग नहीं मानते दूसरे लोग तो वहां पर क्या है कि उसमें आता है पुराणों में कि ऐसा देखिए कि जिस शंकर मत में क्या है कि, कि किसी को यहीं पर परमात्मा का साक्षात्कार हो गया जिसको साक्षात्कार हो गया तो उनके यहाँ क्या है कि कहीं आना जाना नहीं होता है विभू आत्मा कहा आएगी जाएगी? वो कहीं आना जाना नहीं होता है न तब से प्राण उत्क्रामंती त्रीव समा अब जिसको यहाँ साक्षात्कार नहीं हुआ तत्व का वो हिरणगर्भ के लोक जाएगा सत्य लोक जाएगा तो सत्य लोग जाने पर वहाँ कल्पांत तक निवास करते हैं तो अंत में कल्पांत में हिरणगर्भ उसको उपदेश करते हैं तत्व का तो हिरणगर्भ के उपदेश से जिसको साक्षात्कार हुआ वो मुक्त हो जाएगा और बाकी यही पर सब वापस आ जाएंगे बात है इस पर शांकर तो संप्रदाय की स्थिति है तो वैष्णो संप्रदाय में क्या है कि दो बैकुंठ माने गए एक अपराकृत एक पराकृत आपके आश्रम में भी तो क्या है वैकुंठला भगवान है घर में लोग नहीं देवालय बना लेते हैं भगवान की पूजा करते हैं ऐसे सत्यलोकमी में भी भगवान विराजमान है साक्षात नारायण विराजमान है सत्यलोक में और वही जो नारायण सत्युलोक में है अपराकृत धाम में है वही नारायण अपराकृत धाम में है इतना अवश्य है कि ये लोग अलग अलग हैं दोनों और वहाँ जो अपराकृत धाम में है वहाँ सभी नित्य उनकी सेवा में नित्य रहते हैं और मुक्त रहते हैं और प्राकृत वैकुंठ में उनकी सेवा में ये भी जा सकते हैं जो खूब उपासना करते हैं भगवान की खूब उपासना करते हैं लेकिन अभी तिरपाद विभूति मुक्त होकर तिरपाद विभूति जाने के अधिकारी नहीं हुए नहीं। तो ये वहाँ भी जाकर भगवान की सेवा करेंगे आ सकते हैं वापस आ सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं ये स्थिति है तो जो कर जाने की रहेगी हाँ की है तो ये जो क्रोध आने की जो बात है ना तो क्रोध कभी भी अपराकृत वैकुंठ में नहीं हो सकता है वैकुंठ भी दो प्रकार के हैं और नहीं तो ये लोग कहते हैं कि जो है ना वैष्णवों की मुक्ति स्थाई नहीं है इसमें क्या प्रमाण है कि बोले जैसे कि जय विजय को आना पड़ा तो जब आना पड़ा है तो फिर ऐसे दूसरा भी कोई आ जाएगा तो ये मुक्ति मुक्ति नहीं है भ्रम से ये लोग मुक्ति मान रखे मुक्ति जो अभेद तत्व अभेद ज्ञान से मुक्ति होती ज्ञानी कहीं आता जाता नहीं है आने जाने में मुक्ति नहीं होती इसीलिए कहा जाता तो उसका समाधान यही है बैकुंठ भी दो है, है ना भगवत धाम भी दो है अपराकृत और अपराकृत ये समझ लीजिए आप हमने किस प्रसंग में ये बात बोली है अच्छा हाँ तो मतलब क्या है कि अपराकृत भगवत धाम में नहीं होता है नाम कुछ भी कह लो बैकुंठ कह लो गोलोक कह लो सात कह लो बात एक ही है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है अब देखिए जी तो देवलोक में मृत्यु देवता है तो पूर्ण फल के भोग की अवधि पूरी होने पर मृत्यु देवता उसको मृत्यु लोक में भेज देते हैं और भगवत लोक में मृत्यु देवता ही नहीं है ना वो मृत्यु नहीं है वो सदा ब्रह्मांड वो करते रहते हैं तो भगवत धाम नित्य है और यह जो आया था ना कि तीर्थवासनाया पिपा से क्षुदा दोनों का अतिक्रमण करके तो देखिएगा क्षुदा दोनों का पूर्णता अतिक्रमण कहाँ होता है भगवत धाम में ही होता है देवलोक में देवलोक में पूर्णता विक्रमाण नहीं हो सकता है दोनों स्थितियां बताइए कहते हैं देवता कुछ खाते पीते नहीं है ऐसा भी छादों की उपनिषद में आया है ना देववासमन की ना फी बनती देवता कुछ खाते नहीं कुछ पीते नहीं छांदों की उपनिषद कहता है एता देव अमृतम जिसको तृप्तियंती अमृत को देखकर तृप्त रहते हैं ऐसा उपनिषद कहता है लेकिन ये वाल्मीकि रामायण का एक देखिए एक राजा श्वेत की कथा है वाल्मीकि रामायण में तो वहाँ उसकी ऐसी कहानी है राजा श्वेत की एक निर्जन निर्जनपन था वहां पर स्वर्गवासी एक देवता विमान से रो जाते थे और आकर के क्या करते थे कि मुर्दा को खाते थे और खा करके फिर विमान पर बैठकर चले जाते थे एक मार्सी ने देखा जो दिव्य पुंज विमान आता है विमान पर एक देवता बैठे हुए हैं बड़े उनके शरीर से तेज निकल रहा है अलौकिक महापुरुष है तो मुर्दा खाते तो फिर चले जाते हैं तो उनसे पूछा गया तो बोले हमको बहुत भूख सताती है इसलिए हम यहाँ पर खाने जाते हैं पूछा गया क्यों भूख सताती है तो बताए कि उन्होंने हमने यज्ञ दी तो खूब शुभ कर्म किए खूब पूर्ण कर्म किए दान भी किया लेकिन हमने अन्य दान नहीं दिया था जीवन में कभी किसी को इसलिए जो है ना हमको ये वहाँ ये हमको दोष हो गया है तो हमने भोजन का दान नहीं किया तो हमको दोष हो गया इसमें ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी इसी तरह देवता बनने पर भी यही खाना पड़ता है तो कहने का मतलब यह है कि स्वर्ग लोक में छुदाफिपास पूर्णतामण नहीं होता है इसके लिए ये दी गई है करते वो भी तो के लिए वो भी तो होती है हाँ देवताओं के लिए होती है देवता उसको स्वीकार करते हैं ये बात है स्वीकार करते हैं है नहीं दो तो कोई मर नहीं जाएंगे ये मतलब है स्वीकार करके प्रसन्न होते फूल देते हैं ऐसा मतलब है स्वीकार करते हैं यौ तंडुल ये जो है देवताओं का पूजन है अच्छी अच्छी चीज यो जो है देव भोजन है तंडुल भी देव भोजन क्या होता है तंडुल चावल देव भोजन देवता यही से गृह भी हुआ, देवताओं को अर्पित करना हो हाँ, ये सब उत्तम उत्तम माने जाते है देवताओं के अच्छा अब देखेंगे यहाँ पर तो अब देखना फिर उभे तीर्थवा स्नाया पिपा है ना तो मतलब सुधापिपा कामण स्वर्ग लोक में नहीं है भगवत धाम में ही है और शोक का अतिक्रमण की जो बात है तो शोक का अतिक्रमण भी देवताओं को नहीं होता है क्योंकि इंद्र के दर से इंद्र को भी शोक होता था ना? इंद्र के भय से क्या मैं बोल रहा हूँ रावण के भय से इंद्र भी शोक करता था।, था तो शोक का अतिक्रमण होता है क्या नहीं होता है बताइए इंद्र इंद्र वगैरह सब भयभीत बने रहते थे रावण के तो शोक उनको हो जाता था तो शोक तो शोक का अतिक्रमण भी वहां नहीं होता है सच तो इस ध्यान देना अब पूर्व मीमांसुकों के अनुसार पूर्व मीमांसा शास्त्र के अनुसार स्वर्ग का अर्थ होता है निरस्त सुख स्वर्ग का क्या होता है तो देवलोक का सुख निरस्त नहीं है है ना तो निरस्ते सुख रूप क्या है सुख रूप क्या है फिर ध्यान देना मीमांसकों के अनुसार स्वर्ग का अर्थ होता है निरस्त सुख निरस्त सुख का अर्थ है की जिससे बढ़कर कोई सुख ना हो उसे क्या करेंगे निरस्त सुख तो देवलोक का सुख निरस्त नहीं है मोक्ष ही निरस्त सुख रूप है इसलिए यहाँ पर स्वर्ग लोक शब्द का अर्थ क्या होता है मोक्ष बीसवे मंत्र की व्याख्या में भी बहुत विस्तार से बताया जाएगा कि स्वर्ग शब्द मोक्ष का बोधक कैसे है अमर कोश में स्वर्ग का पर्याय स्वर्ग शब्द भी आया है है नोक अमर कोश कंठस्थ करो पूरा ये नहीं। पूरा कंठस्थ करो छावनी महाराज हमसे अमर कोश कंठस्थ लाए थे हम आए थे पूरा याद बोले याद करो सुनाना पड़ता था तो तो तो तो तो कैसे याद करते हैं कैसे क्या है सब याद करते हैं बच्चे लोगेक्षित तो इसकी अपेक्षा दीर्घ काल तक रहता है ना हाँ तो अब देखना दस वर्ष शास्त्राणी दस वर्ष शानी क्या रामो राज्य मुकाशित थे ब्रह्मलोकम स्वरलोकम प्रयास्थिति और ब्रह्मलोकम प्रयास्थिति पाठांतर है तो स्वरलोक अर्थ भी वहाँ पर ब्रह्म भगवत धाम अर्थ है रामायण का पाठांतर है स्वरलोकम प्रयासिति ब्रह्म लोकम प्रयास्त ऐसा पाठ है मूल रामायण का है बाद में हैं पहले अच्छा अब देखिए तो ये हो गया हाँ। बैठे लिया ना भयम किंचनास्ति ना किंच न जरिया उभे सोकातिगो शोका स्वर्गे लोक न भय किंचन न न न सोकातिगो किंचन अस्ति न किंचन अस्ति न त्रम न जरया जरिया उर्थ असनायासे शोकाग मोदते स्वर्गलोके स्वर्ग लोके अन्वेखना स्वर्ग लोकेंचन भयम न जरिया नीति तम न जरिया नीभे असनाया उभे तीर्थ शो का स्वर्गलोके मोदते स्वर्गलोकेंचन भयम नगलोक में कुछ भय नहीं है त्रव न स्वर्गलोक में तुम नहीं हो नचकेता यमराज से कहता है स्वर्गलोक में तुम नहीं हो जरिया न भी बेटी वहाँ पर कोई जरावस्था से नहीं डरता है जरावस्था से बहुत भय होता <laughs> है देखो बुढ़े बेचारे कैसे हैं, छोटे बच्चे देखते हैं, पर ये नहीं समझते उनको खुद की यही दथा होने वाली है हम्म, तो वह जरावस्था से नहीं डरते अस्नाया पिपा उभे तीर्था पिपाशा दोनों का अतिक्रमण करके स्वर्ग लोग स्वर्गी है ना मोक्ष स्थान में भगवत धाम में क्षुदा पिपाशा दोनों का अतिक्रमण करके शोक से रहित होकर के मुक्ता आनंदित होती है इस मंत्र में आया हुआ स्वर्ग लोक, लोक का वाचक नहीं है, धाम का, का नचकेता द्वितीय वरम, वरम प्रार्थी थे नचकेता द्वितीय मंत्र की प्रार्थना करता है स्वर्ग लोके इत्यादि ना मंत्र द्वेन स्वर्ग लोके इत्यादि दो मंत्रों से मतलब क्या हुआ बारह और द्वाद और त्रियोद मंत्रों से द्वितीय की प्रार्थना करता है चलिए अत्र स्वर्ग शब्दों स्वर्ग लोके नजन किंचन अस्ती अवर्ग शब्दों मोक्ष स्थान पर अत्र अस्मिन मंत्रे इस मंत्र में स्वर्ग शब्द मोक्ष स्थान बोधका है ना मोक्ष स्थान बोधका मोक्ष स्थान का बोधक यथा चाहे तथा चाहे यथा ये तद और जैसे स्वर्ग शब्द मोक्ष स्थान का बोधक है और जैसे यह बात है जैसे स्वर्ग सब मोक्ष स्थान का बोधक है तथा उत्तर वैसा आगे कहा जाएगा या वैसा आगे कहेंगे, भी भी में मंत्र के में कहेंगे। ना, ना जरिया विभे मृत्यु हे मृत्यु देवता तत्र तोम न प्रवसी वहाँ तुम समर्थ नहीं हो तो वहाँ तुम हाँ वहाँ तुम समर्थ नहीं हो वहाँ तुम्हारा सामर्थ चलने वाला नहीं है तत्र तोम न प्रभि वहाँ तुम समर्थ नहीं हो जरा युक्तासन ना कि की जरा जरावस्था से युक्त होकर के नहीं डरता है जरा जरावस्था से युक्त होकर के नहीं डरता हाँ ऐसा कहते हैं जरा से युक्त होकर के नहीं डरता है इसका तात्पर्य जराता ना जराता न विभोति करते अर्थ है जरावस्था से नहीं डरता है ये उसका अर्थ हो गया कि इसका जरा युक्तासन न विभेटिका तत्र वर्तमाना पुरस्कार ये शे इसको जोड़कर वाक्य कार्य करो कैसे तत्र तो वर्तमाना पुरुषा जरिया ना भी भेटी जुड़ो तत्वाना पुरुषा जरिया वहाँ रहने वाला पुरुष जरावस्था से नहीं डरता है उभे पिपासे, पिपा सोका स्वर्ग लोके अस्नाया करते गुभुक्ता और पिपासा जानते है नीका पातु हाँ पातुम इच्छा पिपासा, पीने की इच्छा छुदा पिपाशा दोनों का करके छुदा पिपाशा दोनों तीर्थवा है ना का करके कर स्वर्ग लोक में आनंदित होता है इस दु... इस मंत्र के द्वितीय उत्तरार्थ में भी इस मंत्र के में भी आया स्वर्ग शब्द मोक्ष स्थान का बोधक है, है। तो अभी याचना कौन कर रहा है धर्म धर्मराज से याचना कर रहे हैं दूसरा से लोगों में ऐसा है न अभी तो अभी यहाँ तो याचना बोधक कोई शब्द नहीं आया द्वादश मंत्र में है ना? तो दो को मिला करके उसकी बात पूरी होगी दो मंत्रों को मिला करके उसकी बात पूर्ण होगी ऐसा अभी तो क्या है मोक्ष स्थान की प्रशंसा कर रहा है और फिर वो अपने लिए मांगेगा वो उसका साधन मांगेगा ऐसा स्वर्गलोका भजन्ते वरेणा सविनी स्वर्गमध्येषी मृत् प्रब्रूह तंश्रदधानय मह्यंगोकामृत भजंते एक वरेणा देखिए सह सह त्वम अग्निम सह त्वं तम अग्निस्वर्गम अद्येसी मृत्यु प्रब्रूहि तम श्रद्धा मह्यम स्वर्गलोकाः प्रथमा बहुवचना भजन्ते भजन्ते क्रिया प्रथमा बहुवचना है कर्ता भी स्वर्गलोकाः प्रथमा बहुवचना है एक वर्णे वर्ेण वृणे उत्तम पुरुषे पची क्रिया देखो भाई मृत् अन्व देखना मृत्यु प्रथम पंक्ति में है न सह स्वर्गम अग्निअध्य मृत्यो सह गम अग्निअ्यम मह्यम श्रद्धा प्रब्रूह तह्यम श्रद्धा प्रब्रूह स्वर्गलोका अमृत भजन्ते द्वितीयन वर्ेण एक वृणे द्वितीयन वर्ेण एक वृणे नष्केता कहते हैं या मृत्यो संबुद्धि का रूप है मृत्यो है मृत्यु देवता सह मतलब वह कौन पुराण आदि में सर्वज्ञ रूप से प्रसिद्ध है सहत्व वह तुम कौन शास्त्रों में सर्वज्ञ रूप से प्रसिद्ध कौन तुम? तुम कौन धर्मराज इनको सबसे बड़ा ज्ञान है ज्यादा ज्ञान है नहीं तो उल्टा फुलटा हो जाए सबकी धरती पर है ना सबसे ज्यादा ज्ञान इनको वह समझ में आना की सहत्वम की पुराण में सर्वज्ञ रूप से प्रसिद्ध तुम स्वर्गम यहाँ पर स्वर्ग शब्द पहले मोक्ष स्थान का बोधक था ना तो यहाँ पर अभी स्वर्गम कर्थ करते, करते हैं कि स्वर्ग का साधन या मोक्ष का साधन मोक्ष का स्वर्गियम शब्द है कि तुम मोक्ष के साधन अग्निम अग्निम अग्नि विद्या को अध्यय करते अर्थ जानते हो श्री मृत्यु देवता पुराण में सर्वज रूप से प्रसिद्ध तुम मोक्ष के मोक्ष का साधन अग्निविद्या को जानते हो अग्निम कर्थ की है अग्निविद्या मोक्ष साधन तो हाँ विद्या को अध्यक्ष का क्या अर्थ है मुद्द श्रद्धालु को प्रभ्रूही कर उपदेश कीजिए उस अग्नि विद्या का मुझ श्रद्धालु को उपदेश कीजिए स्वर्ग लोग कहा यहाँ पर बहुबरी कर लेना है क्या है की स्वर्ग लोका ऐसा चलिए इसका अर्थ हो जाएगा कि स्वर्ग लोक को प्राप्त करने वाले मतलब क्या है की त्रिपाद विभूठी को प्राप्त करने वाले तो स्वर्ग लोका कर्त हो जाएगा भगवत धाम को प्राप्त किए हुए लोग भगवत धाम को प्राप्त करने वाले लोग भगवत धाम को प्राप्त करने वाले उपासक अमृतत्व का से मोक्षम और भजनते कर्पन्ती भजंते कर् प्राप्त कि मोक्ष स्थान को प्राप्त किए हुए या भगवत राम को प्राप्त किए हुए उपासक मोक्ष को प्राप्त करते हैं किसको प्राप्त करते हैं मोक्ष को प्राप्त करते हैं था इतना तो द्वितीयन वर्ण एक यहाँ जोड़ देना इसलिए इसलिए को जोड़ना पड़ेगा द्वितीय वर्ण की द्वितीय वर्ष इसको मांगता हूँ द्वितीय वर्ष किसको मांगता हूँ अग्निविद्या को किसको मांगता हूँ तो ध्यान देना अग्नि विद्या साक्षात मोक्ष का साधन नहीं है वो ब्रह्म तो विद्या के द्वारा बनेगी किसके द्वारा ब्रह्म तो अग्नि अग्नि अग्नि विद्या मतलब उपासना है ना अग्निविद्या करना तो चलिए तो ब्रह्म विद्या के द्वारा मोक्ष के साधन बनेगी कि द्वितीय के द्वारा मैं अग्निविद्या को मांगता हूँ अग्निविद्या मतलब अग्निहोत्र अग्नि ध्यान देना अग्निविद्या का दो प्रकार से रस कर सकते एक तो अग्नि की उपासना कर लेना कोई अग्निहोत्र व्यस्त करना है ना अग्नि हो तो जैसा कोई कर्म अग्नि की उपासना और एक अर्थ हो गया और दूसरा क्या है ये कि मतलब भी वो उपासना ठीक है जो अग्नि विद्या विद्याकर्ष मतलब जो अग्नि के विषय में ज्ञान अग्नि के विषय में तो ज्ञान तो फिर उपासना के द्वारा मतलब hmm. तो ज्ञान फिर क्या होगा अग्नि की उपासना के द्वारा और ब्रह्मोपासना के द्वारा मोक्ष का साधन बनेगा ध्यान जाता है एक तो अग्नि विद्याकर्ष कर लेना अग्नि की उपासना और दूसरा अग्नि का जो सुनकर ज्ञान होगा और ज्ञान के बाद में फिर क्या करेंगे अग्नि साध्य कर्म करेंगे और फिर क्या करेंगे ब्रह्मोपासना करेंगे अग्नि विद्या कर दे तो अग्नि की उपासना अच्छा अर्थ है दूसरा क्या है कि अग्नि के विषय में ज्ञान और वो ज्ञान कैसे मोक्ष का साधन कर बनेगा अग्नि साध्य कर्म से मतलब अग्नि की उपासना से और फिर ब्रह्मोपासना से अब देखना इसकी व्याख्या देखना द्वितीय वर्ग की याचना दो मंत्रों से की निककेता ने नचकेता द्वितीय वर्ष से मोक्ष की साधन अग्नि विद्या सीखने की प्रार्थना करता है तो अग्नि विद्या साक्षात तो मोक्ष की साधन नहीं है किसके द्वारा होगी ब्रह्म विद्या के द्वारा यहाँ श्री भाष्य की एक पंक्ति उद्धृत है स्वर्ग शब्द अत्रे परम पुरुषार्थ लक्षणों मोक्षो अभिधीयते स्वर्ग शब्देन अत्र परम पुरुषार्थ लक्षण मोक्षाधीय अत्र करते अस्मिन मंत्र इस मंत्र में स्वर्ग शब्द से परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष कहा जाता है स्वर्ग शब्द से क्या कहा जाता है मोक्ष मोक्ष क्या परम पुरुषार्थ चार पुरुषार्थ है ना जिसमें चतुर्थ पुरुषार्थ कैसा है परम पुरुषार्थ है इस मंत्र में स्वर्ग शब्द से परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष कहा जाता है इस प्रकार स्त्री भास् में आया मोक्ष शब्द मोक्ष स्थान का बोधक है मतलब मोक्ष स्थान कर हुआ अपराकृत धाम या परम पद का बोधक है इसकी शुद्ध प्रकाशी व्याख्या में है की स्वर्ग शब्द किसका बोधक हो गया मोक्ष का मोक्ष का बोधक हो गया तो मोक्ष कहा होता है मोक्ष स्थान में मोक्ष होता कहा भगवत धर्म में पर तो सूत्र काशिका कार्य क्या अर्थ करते हैं देखो मंत्र में आए हुए स्वर्ग शब्द का अर्थ श्री भाष्य में किया गया है ना अश्रुप काशिका टीका में मोक्ष शब्द जा का अर्थ किया जाएगा मोक्ष शब्द कहाँ या श्री भाष्य में क्या अर्थ करते हैं कि मोक्ष शब्दों मोक्ष स्थान पर आलोक शब्द सामान अधिकरण आते हैं कि लोक शब्द का सामानाधिकरण होने से मोक्ष शब्द मोक्ष स्थान का बोधक है मोक्ष शब्द शब्दों मतलब मोक्ष और मोक्ष मौ... स्थान में अंतर समझते हैं ना मोक्ष को प्राप्त करने वाले क्या कहलाते हैं मुक्त, मुक्त है ना और मोक्ष जहाँ प्राप्त होता है उस स्थान हाँ लेकिन इस इस श्रीवास्तव में आया हुआ मोक्ष शब्द मोक्ष स्थान का बोधक है किसका बोधक है क्योंकि क्योंकि देखना स्वर्ग लोका शब्द आया इस मंत्र में क्या शब्द आया है स्वर्ग लोका ये शब्द में आए हुए स्वर्ग लोका ये शब्द है यहाँ पर स्वर्ग शब्द का अर्थ क्या करते हैं भाष्यकार मोक्ष मोक्ष और ये तो फिर मोक्ष शब्द का अर्थ क्या करते हैं मोक्ष स्थान क्या करते हैं मोक्ष स्थान स्थान करने का जरूरत ही नहीं है स्वर्गलोक में स्वर्ग का नहीं नहीं मुक्त का लोक नहीं, ये बता आ, नहीं नहीं मतलब ऐसा समझना ध्यान देना स्वर्ग मोक्ष अर्थ हुआ मोक्ष श्री श्रीवास्तव में और श्री और सूत्र प्रकाश में इसका क्या अर्थ हो गया मोक्ष का मोक्ष स्थान तो मोक्ष स्थान रूप लोक आगे लग गया तो क्या अर्थ हो जाएगा मोक्ष स्थान रूप लोक क्यूँकी सामानाधिकरण मोक्ष लोक नहीं हो सकता है नहीं समझे मोक्ष लोक नहीं हो सकता है लोक मोक्ष स्थान हो सकता है मोक्ष स्थान लोक बनेगा और लोक मोक्ष नहीं बनेगा इसलिए ऐसा स्थिति में आएगा ना इस ये कारण है इसका मोक्ष का नहीं नहीं नहीं नहीं फिर उसको समास को करना पड़ेगा ना कि मोक्ष होता है जहाँ ऐसा कुछ दूसरा तरह का समास हो सकता है क्या देखो ऐसा समझना स्वर्ग का अर्थ क्या हो गया मोक्ष क्या हो जाएगा मतलब स्वर्ग स्वर्ग का तो क्या होगा मोक्षा मोक्षा का क्या अर्थ हो जाएगा मोक्ष स्थान तो स्वर्ग रूप लोग लोकाह क्या हो जाएगा मोक्ष स्थान रूप लोक मोक्ष स्थान रूप लोक अर्थ हो जाएगा तो आप जैसा विचार आ रहा है मन में वैसा समाप्त करके कुछ पूछनी पड़ा उसका अवकाश के मिले थोड़ा पढ़ी ले चलिए चलिए ध्यान देना कि मोक्ष शब्द अब बात है इस बन में मोक्ष शब्द किसका बोधक है मुख्य स्थान का है कहाँ पर मोक्ष शब्द आया है नहीं, नहीं, नहीं, नहीं तो हाँ वो मोक्ष शब्द किसका बोधा के मोक्ष स्थान का क्योंकि लोक शब्द का सामानाधिकरण है है ना तो लोक शब्द का सामान अधिकरण कहाँ पर है मंत्र में मंत्र में मोक्ष के साथ सामानाधिकरण समान अधिक मतलब समान विभक्तियाँ है ना दोनों में समान विभक्ति थी फिर कर्म धारे होकर एक हो गया हाँ नहीं यहाँ पे स्वर्ग लोग का कर्मधारय समाज करेंगे तो तो में कर्मधारय समाज हुआ है पर ऐसा इस प्रकार वर्णित मोक्ष इस प्रकार वर्णित मोक्ष जो मोक्ष की चर्चा चल रही है ना श्री भास्व सूत्र काशिका में तो मोक्ष क्या है अपहत पापमतवादी गुणों का आविर्भाव रूप है मोक्ष में क्या होता है ये गुण आविर्भूत हो जाते हैं जीव कौन अपाध पासमत तो गिजरतो की मृत्यु तो वैसे इसको आगे हम विस्तार से व्याख्या की वहीं है वही बताएंगे ठीक है आगे जहां विस्तार किया है वहां बता देंगे जहाँ मतलब अपाध पापमतवादी अष्ट गुणों का विवेचन आएगा वहीं वही उसको स्पष्ट कर दिया जाएगा। ये हम समझते हैं कि ये 25 पेज पर ये इक्कीसवे पेज पर ये हो जाएगा आपका हाँ तो ये देखना और ये देखिए यह आत्मा तो गुणों का अविर्भाव रूप मोक्ष है ना मोक्ष क्या है गुणों का अविर्भाव रूप है इसमें प्रमाण देते हैं छांदो के का परम ज्योति ज्योतिपद स्व रूपेणा अभिनिस्पत देते परम ज्योति उपसंपद परम ज्योति को प्राप्त करके परम ज्योति कौन है परमात्मा तो ऐसा लगाइए इसका अर्थ की प्रसंगानुसार अर्थ ये आत्मा अर्चितादी मार्ग से पर को प्राप्त करके पर का मतलब है त्रिपाद विभूति पर ब्रह्म त्रिपाद विभूति हाँ त्रिपाद विभूति पर ब्रह्म को प्राप्त करके स्वयं रूप अभिनीपत्ते अपने रूप से आविर्भूत होती है कौन आविर्भूत होती? होती है आत्मा कौन होती है आत्मा हाँ परम ज्योति मतलब यह आत्मा अर्चरादी मार्ग से जाकर त्रिपाद विभूति में स्थित परम ज्योति को प्राप्त करके परम ज्योति का अर्थ है त्रिपाद विभूति में स्थित परम ब्रह्म उप सम्पद कर प्राप्त करके अपने रूप से आविर्भूत होती है जीवात्मा आत्मा का अपना रूप क्या है अपहात्मापत्मादी अपने रूप से आविर्भूत होती है मतलब मोक्ष क्या है गुणों का आविर्भाव रूप है अपात्मापत मृत्यु तो सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्व ये गुण आविर्भूत हो जाते हैं इसको आगे बताया जाएगा हम्म सां स्वर्गमसी मृत्यु प्रब्रूहिश्रद्धनाय मह्यं स्वर्गलोका अमृत भजंते एक वृणे वर्ण लगाइए सहग्निवर्ग स्वर्गम अद्य मृत्यु प्रब्रूहि तम श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा मह्यम स्वर्गलोका अमृत भजंते एक तुतीयन वेणे वर्ेण लगाएंगे मृत्यु मृत्यु सहतुम अग्निम अग्निम अधेशी तम अमृत भजंते द्वितीयन वर्ण एक वर्णे हे मृत्युदेवता सह ओव वह तुम कौन पुराणादि में प्रसिद्ध तुम स्वर्ग करते स्वर्ग के साधन अग्नि स्वर्ग की साधन अग्नि को जानते हो स्वर्ग की साधन अग्नि को जानते हो तत्व किया था कि अग्नि विद्या और यहाँ पर अग्नि ही अर्थ रही है कि स्वर्ग की साधन अग्नि को जानते हो और भास्तु में हम बताएंगे भाषुकार के देखिए उस अग्नि को मैं यम श्रद्धा धाना है कि, कि को कही श्रद्धालु को कही मुझ श्रद्धालु को उपदेश कीजिए उस अग्नि का स्वर्ग लोग अमृतत्व क्या हुआ कि भगवत राम को प्राप्त किए हुए लोग या परम पद को प्राप्त किए हुए लोग अमृतत्व भजनते मोक्ष को प्राप्त करते हैं द्वितीय द्वितीय द्वितीय वर्ष से इसकी याचना करता हूँ द्वितीय वर्ष इसकी याचना करता हूँ ऐसा लगाइए देखो यहाँ पर यहाँ पर भस्मे आइए यहाँ पर सह है ना सह तव तो सह का क्या हो जाएगा पुराण आदि प्रसिद्ध सार्वज्ञ ऐसा लगा ना पुराण आदि सु पुराण आदि सुप्रसिद्ध पुराण आदि सुप्रसिद्ध नहीं पुराण आदि सुप्रसिद्धम सार्वज्ञम ये क्या पुराण आदि सुप्रसिद्धम की पुराण आदि में प्रसिद्ध सर्वज्ञता वाले सार्वज्ञ का क्या अर्थ है सर्वज्ञता भाव में से प्रत्यय है कि पुराण आदि में प्रसिद्ध सर्वज्ञता वाले तुम स्वर्ग प्रयोजिकम अग्निम स्वर्ग की साधन अग्नि को जानते हो पुराण आदि में प्रसिद्ध सर्वज्ञता वाले तुम स्वर्ग के साधन अग्नि को जानते हो दे स्वर्गम शब्द है ना तो स्वर्ग आदि वो यद इस वार्तिक से प्रयोजन इस अर्थ में यत हो जाएगा की स्वर्ग की प्रियोजन अग्नि या स्वर्ग की साधन अग्नि प्रयोजन इस अर्थ में यथ प्रत्यय हुआ किस वार्षिक के द्वारा स्वर्गा यद वक्तव्य इस वार्षिक से प्रयोजन इस अर्थ में यत प्रत्यय हुआ है व्याकरण का अध्ययन बहुत जरूरी है लोग कहते हैं हम वेदान पढ़ना व्याकरण को क्या करेंगे अभी व्याकरण नहीं जानते तो ऐसा जो भागवत है पुराण है कितने कितने नए नए तरह के शब्द आते हैं सबकी आवश्यकता है कहीं विकल्प होता है कहीं बहुल होता है जो नहीं जाएंगे तो कैसे शब्दों का अर्थ लगाएंगे व्याकरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस बात को ध्यान रखिएगा देखो अभी सब क्या बताया खुशु प्रत्यय बताया था कृतु का भाव बताया था तो व्याकरण के बिना कुछ नहीं है व्याकरण में बहुत ज्यादा मेहनत होनी चाहिए अब देखिए सब जो है ना ये जितने भाष्यकार व्याख्याकार है सब महावैयाकरण है रामानुस्वामी को पढ़कर महाभाष्यक कर लोग होते हैं पढ़ने में आलस्य करते हैं अच्छा यहाँ पर देखना की अब ये देखना ये अर्थ करते हैं इस कर दिया क्या इस ंडिल कहते हैं वेदी को बेदी समझते हैं जिस स्थान पर अग्नि रखी जाए जिस स्थान पर इस हंडिल रूप अग्नि का तो यहाँ समझ लेना इसका मतलब ये है कि वेदी रूप अग्नि का वेदी रूप अग्नि का मतलब अग्नि से यह वेदी अर्थ कर रहे हैं कौन सी वेदी जिस पर अग्नि रखी जाती है और जहाँ पर उपासना की जाती है अग्निशाध्य कर्म किए जाते हैं तो इस तो ये ध्यान देना यहाँ पर रंग रामानुस्वामी के अनुसार अग्नि इस ठंड इस स्थंड है ना इस स्थंड का स्वर्गन प्रयोजन स्वर्ग प्रयोजन तत्व का क्या अर्थ होगा बोलो स्वर्ग रूप प्रयोजन का साधन है स्वर्ग प्रयोजन का क्या अर्थ होगा स्वर्ग रूप प्रयोजन का साधन कौन स्थंड रूप अग्नि तो स्वर्ग रूप प्रयोजन साधन साधनत्व हाँ क्या और इस रूप रूप अग्नि का उपासना के द्वारा जानना चाहिए किसकी उपासना के द्वारा ब्रह्म उपासना के द्वारा है ना तो क्रम समझना इस बता रहा हूँ अग्नि कर, कर दिया अब इस थी जो अग्नि को जानते हो मतलब इस थंडिल को जानते हो इस थंडल को जानते हो मतलब इस थंडिल के निर्माण की भी जानते हो और इस थी के निर्माण की भी जानते हो और वहाँ पर अग्नि साध कर्म को जानते हो तो जब इस थी को बनाएगा अग्नि साध्य कर्म करेगा फिर ब्रह्म उपासना करेगा तब मोक्ष होगा लग जाएगा पूरा ले और द्वारा है इस ऐसा आगे स्पष्ट किया जाएगा प्रभ्रू ही तम श्रद्धना मयम श्रद्धा धना कर्थ है मोक्ष श्रद्धा भते श्रद्धा धानाए कर्थ होता श्रद्धा करने वाले के लिए मोक्ष में श्रद्धा रखने वाले के लिए और नचकेता किसमें असर डाल रखते हैं कितनी है। हाँ। पवित्र भावना नचकेता की है बूढ़ी गायों को देने से क्या होगा जो होता है उसके अंदर बहुत दया होती है जो फिर अंग बन जायेगा अंग बनेगी अंग बनेगी ठीक है इसलिए ब्रह्म विद्या की वो याचना नहीं की नाग्नि अंग ऐसी वो अंगी तक पहुँच पाएंगे वो बहुत होशियार आदमी है धीरे धीरे पूछ पकड़ करके वहां तक पहुंच जाएगा बुद्धिमान है हाँ। कहते हैं, इस संदिल रूप और इस संदिल रूप साधना द्वारा है। ऐसा आगे स्पष्ट किया गया है और देखना प्रभ्रूही तम श्रद्धा मह्यम श्रद्धा अर्थ है मोक्ष श्रद्धावते मोक्ष में श्रद्धा रखने वाले मोक्ष में श्रद्धा रखने वाले मेरे लिए स्वर्ग स्वर्ग लोक से तुम्हारा स्वर्ग लोक से तुम्हारा क्या सिद्ध होगा मतलब स्वर्ग लोक से तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा तुम्हारा कौन सा यदि ऐसी कोई शंका करे कि लोक की बात कर रहा है ना वो तो मोक्ष स्थान की बात कर रहा है तो मोक्ष स्थान से तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ऐसी कोई शंका करे इतने इस पर कहा जाता है मंत्र में क्या कहा गया स्वर्गलोका अमृत तुम बचनते यहाँ बोबरी है स्वर्गो लोक ऐसा स्वर्गलोक है जिनका तो स्वर्ग का क्या अर्थ है मोक्ष स्थान क्या है मोक्ष स्थान लोक है जिनका मोक्ष स्थान रूप लोक है जिनका ते तो उसको क्या कहेंगे स्वर्ग के का मतलब मोक्ष स्थान को प्राप्त लोक मोक्ष स्थान को तो मोक्ष स्थान को प्राप्त किए हुए लोग तो बताते हैं परम पदम प्राप्त परम पद को प्राप्त किए हुए लोग यह अर्थ है परम ज्योतिपद स्वयं रूपेण अभिनपे की यह मुक्तात्मा इस शरीर से निकल कर अर्चिदादी मार्ग से त्रिपाद विभूति जाकर फिर परम ज्योति है न परम ज्योति करोटिस्त परम ब्रह्म त्रिपाद्योतिष्ठ परम ब्रह्म को पा कर उप सम्पद कर से प्राप्त करते त्रिपाद्यूटिष परम ब्रह्म को प्राप्त करके स्वयं रूप अभिनिष्पे की अपने रूप से आविर्भूत होती है अपने रूप से कौन आविर्भूत होती है आत्मा मुक्त आत्मा तो उसके उसके रूपों का आविर्भाव भी मोक्ष है उसके रूपों का अपहत्म वाली जो उसके है उनका आविर्भाव भी मोक्ष है सूत्री तो में गुणों का आविर्भाव भी मोक्ष कहा गया है ऐसा देखिए और ये देखिए परम ज्योतिपद स्वयं रूपेण इति इस प्रकार देश विशेष विशिष्ट ब्रह्म प्राप्ति पूर्वक देश विशेष से विशिष्ट ब्रह्म की प्राप्ति पूर्वक देखिए देश विशेष से विशिष्ट ब्रह्म देश विशेष से लेना है त्रिपाद भूति देश विशेष से क्या लेना है तो त्रिपाद भूति से विशिष्ट ब्रह्म ब्रह्म तो सब भी है त्रिपाद भूति में भी है तो त्रिपाद भूति में विद्यमान परमात्मा को क्या कहेंगे देश विशेष से विशिष्ट ब्रह्म त्रिपाद भूति में विराजमान परमात्मा को क्या करेंगे देश विशेष ऐसी विशिष्ट ब्रह्म और उसके लिए इस श्रुति में क्या शब्द है नहीं श्रुति में होलो श्रुति में क्या शब्द है इसके लिए परम ज्योति है ना परम ज्योति है ना उपसंपद का प्राप्त करके देश विशेष से विशिष्ट ब्रह्म की प्राप्ति पूर्वक प्राप्ति परम ज्योति शब्द आया ना नहीं ये जो उद्धत भाष में जो श्रुति है भाषण में जो श्रुति है उसमें परम ज्योति शब्द है उसका अर्थ है देश विशेष ऐसी विशिष्ट ब्रह्म तो देश विशेष से विशिष्ट ब्रह्म की प्राप्ति पूर्वक होने से चलिए बता रहा हूँ स्वरूप आविर्भाव लक्षण मोक्ष मोक्ष क्या है स्वरूप का आविर्भाव रूप स्वरूप का आविर्भाव स्वरूप का आविर्भाव गुणों का आविर्भाव है ना और जब स्वरूप का आविर्भाव कहेंगे तो गुणों से विशिष्ट स्वरूप का आविर्भाव गुणों से विशिष्ट का ऐसा कर सकते हैं आपसे गुणों से विशिष्ट स्वरूप का आविर्भाव रूप मोक्ष अथवा गुणों का आविर्भाव रूप मोक्ष भी कह सकते हैं रूप का आविर्भाव रूप मोक्ष शब्द से क्या कहा गया है अमृत एक नहीं नहीं मोक्ष शब्द का अर्थ मोक्ष शब्दी मोक्ष शब्द का वाच्य मोक्ष शब्द का वाच्य कौन है अमृतत्व है ना मोक्ष शब्दी है मोक्ष शब्द से कहा गया या मोक्ष शब्द का अर्थ क्या है अमृतत्व स्वरूप का आविर्भाव रूप है अमृतत्व स्वरूप का आविर्भाव रूप क्या है वो किस शब्द से कहा गया है मोक्ष स्वरूप का आविर्भाव रूप अमृतत्व शब्द कहा इस स्वरूप का आविर्भाव रूप मोक्ष शब्द से कहे गए अमृतत्व का देश विशेष से विशिष्ट ब्रह्म प्राप्ति पूर्व है अभी आपको नहीं लगा सुनो ऐसा स्वरूप का आविर्भाव रूप मोक्ष शब्द ऐसी कहा गया अमृत अमृत कैसे होगा देश विशेष ऐसी विशिष्ट ब्रह्म प्राप्ति पूर्वक ध्यान देना त्रिपाद विभूति से विशिष्ट ब्रह्म की प्राप्ति होने पर मोक्ष होगा हैं? त्रिपाद विभूति से विशिष्ट ब्रह्म की प्राप्ति होने पर क्या होगा तो मोक्ष के पहले क्या आएगा त्रिपाद विभूति से विशिष्ट ब्रह्म की प्राप्ति, प्राप्ति होगा तो प्राप्ति पूर्व में होगी ना तो वही है तो प्राप्ति पूर्वक क्या होगा अमृतत्व प्राप्ति पूर्वक कौन होगा अमृता अमृतत्व की प्राप्ति हाँ मतलब अमृतत्व हो जाएगा देश विशेष से विशिष्ट पूर्वक तो देश विशेष विशे ब्रह्म प्राप्ति पूर्वक तो किसका होगा पूर्व तो अमृत का होगा अमृतत्व का अमृतत्व हो गया मोक्ष शब्द का बात बच्च्य हाँ मोक्ष हो गया स्वरूप आविर्भाव लक्षण स्वरूप का आविर्भाव लक्षण हाँ और उसके पूर्व में क्या होगा देश विशेष से भी की द्राप्टी द्राप्टी देश से विशिष्ट की अमृतत्व होगा तो अमृतत्व मोक्ष का वाच्य है और मोक्ष होगा स्वरूप अविरूप लक्षण ही मोक्ष है स्वरूप का आविर्भाव लक्षण है उसका अविरावी मक्षय लक्षण में ध्यान देना अरूप लक्षण कार्य रूप स्वरूप का आविर्भाव रूप रूप है? है और मोक्ष सबसे सबसे क्या मोक्ष है शब्द कार्य क्या है अमृतत्व सुर्खी में क्या शब्द आया है परम नहीं ध्यान देना एक मिनट स्वरूप तो आविर्भाव रूप मोक्ष स्वरूप आविर्भाव रूप मोक्ष आविर तो परम जो संपद अपने अमृतत्व आ जाए कटी हाँ स्वरूप का आविर्भाव रूप मोक्ष कहा जाता है छोक तो उद्धत है स्वरूप का आविर्भाव रूप मोक्ष तो उद्धत श्रुति से कहा जाता है और स्वरूप का आविर्भाव रूप मोक्ष शब्द का अर्थ अमृत तो कहाँ है अमृतत्व जनते आया है ना तो स्वरूप का आविर्भाव रूप रूप मोक्ष स्वरूप का आविर्भाव स्वरूप का आविर्भाव रूप अमृतत्व है स्वरूप का आविर्भाव रूप और किस सबसे कहा गया स्वरूप का आविर्भाव रूप क्या मोक्ष क्वरूप का आविर्भाव रूप अच्छा रहेगा स्वरूप का आविर्भाव रूप अमृतत्व लोग और वो मुख्य सबसे कहा गया ये अच्छा लगता है स्वरूप का आविर्भाव रूप तथा मोक्ष सबसे कहे गए अमृत कहा गया अमृतत्व देश विशेष से विशिष्ट ब्रह्म की प्राप्ति पूर्वक होता है ध्यान देना लेकिन पंचमी क्यों लगाई ये बात आएगी ना वे? <गसथियो> पंचमी क्यों लगाई क्यों ध्यान देना कि की स्वर्गो लोगो परम पदम प्राप्त किया है ना? <गसथियो> तो मतलब भगवत धाम को प्राप्त किए हुए लोग तो भगवत धाम को प्राप्त किए हुए लोग ऐसा क्यों अर्थ किया क्यों पंचमी है ना क्यूँ की अर्थ कैसे निकलेगा ब्रम प्राप्ति पूर्व तत्व के कारण है ना हेतु है कि क्यों परम, परम इस प्राप्त में विशिष्ट की प्राप्ति पूर्वक होता है तो पूर्व में क्या होगा ब्रम की प्राप्ति तब क्या होगा मोक्ष इसलिए क्या अर्थ किया जाएगा की स्वर्ग लोका कर जाएगा की देश विशेष से विशिष्ट ब्रम को प्राप्त किए हुए कि लोग या तो त्रिपाद विभूति को प्राप्त किए हुए लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं स्वर्ग लोगों का अमृतत्व वजनते हैं परम पद को प्राप्त किए हुए लोग या तो त्रिपाद विभूति को प्राप्त किए हुए उपासना के अमृतत्वते मोक्ष को प्राप्त करते हैं अमृतत्व को प्राप्त करते हैं अमृतत्व मोक्ष में अमृतत्व आया तो चलो वैसे ही कर लो क्या है अमृतत्व प्राप्त करते हैं पर अमृतत्व मोक्ष का वाच ऐसा कर लो जो आप कह रहे हैं ना क्या त्रिपाद विभूति को स्वर्ग हो लोका त्रिपाद विभूति को प्राप्त करने वाले लोग अमृतत्व को प्राप्त करने वाले को त्रिपाद विभूति को, को प्राप्त करने वाले मतलब त्रिपाद विभूति को प्राप्त करने का मतलब है त्रिपाद विभूति सिर्फ परम्रम को प्राप्त करने वाले त्रिपाद विभूति को प्राप्त करना सिर्फ परम्रम को प्राप्त करने वाले हाँ तो कट सुर तो त्रिपाद मतलब क्या है की त्रिपादी उठी को प्राप्त करने वाले कट सुर कह रही है और छानदोक के अनुसार त्रिपादी उठी में स्थित परम पद को प्राप्त करने वाले नहीं त्रिपाद में उठी में स्थित परम्भ परम ब्रह्म को प्राप्त करने वाले लग जाएगा हाँ ऐसा है तो देखना तो इस कारण से वो क्या है की मोक्ष स्थान की चर्चा कर रहा है क्यों मोक्ष स्थान को प्राप्त करने वाले लोग अमृतत्व को प्राप्त करते हैं मोक्ष को प्राप्त करते हैं पिछले रचकेता वहां की चर्चा कर रहा है द्वितीयन वर्णवर्ण द्वितीय वर्ष इसकी याचना करता हूँ किसकी वो अग्नि अग्नि की है ना अग्नि कर, कर रहे है ना इस है या तो उसका वेदी अर्थ कर, कर रहे हैं अग्नि का आधार है ना तो ओम द्वितीय वर्ष से इस अग्नि की याचना करता हूँ इस खंडिल की याचना करता हूँ मतलब उसको जानना चाहता हूँ इस खंडिल को है ना वो कैसे क्या करे इसलिए कर्म ब्रह्मोपासना का अंग होकर मोक्ष का हेतु बनता है यह सब बताया जाएगा ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्ण पूर्णम उद्क्ष पूर्णमा शे शांति